ईश्वर की उपासना का अभ्यास करते हैं आज संध्योपासन के समर्पण मंत्र के द्वारा अभ्यास करेंगे हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया भगवृपयान कर्मणा कर्मणा धर्म धर्मा काम मोक्षाण सद्य सिद्धि भवे न प्रथम तो इस मंत्र वाक्य के द्वारा साधक की या भक्त की उपासक की स्थिति क्या होती है वह हो परिज्ञान होता है साधक की स्थिति का एक प्रकार से पैमाना है ये ईश्वर के प्रति इसमें जो भक्ति भावना दिखाई गई है उसमें ये एक शब्द जो दिया हुआ है कि सद्य सिद्धि भविन्ना तो सद्य शब्द का प्रयोग हम व्यवहार में लोक में किस अवस्था में करते हैं उस समय हमारी चित्त की स्थिति कैसी होती है जब कहते हैं जल्दी करो जल्दी हो जाए शीघ्र हो जाए देर नहीं होनी चाहिए वह अवस्था हमारी अत्यंत विवस्था की होती है अत्यंत व्याकुलता की अवस्था होती है वह तभी हम कहते हैं सद्य अन्यथा सद्य का प्रयोग नहीं करते हैं दूसरी उसमें कहीं यदि बाधा दिखाई देती है कार्य में कोई संभावना दिख जाती है नहीं होने की कोई विवाह आने वाला होता है तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम कहते हैं नहीं जल्दी करना है तो ऐसा यहाँ पर भी कहा गया है उपासना के अंतर्गत भी इस दैनिक उपासना में ईश्वर से यह प्रार्थना की जा रही है कि हमारा धर्म अर्थ मोक्ष काम ये सफल हो जाए और सफल शीघ्र आज ही हो जाए सद्यमने तत्काल इसी समय हो बोले तो साधक के चित्त की कितनी यहाँ विवस्था व्याकुलता हो, होती है वो अपने चित्त में है या नहीं क्या हमको ऐसा लगता है कि हम इस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने चित्त में ऐसी अनुभूति करते हैं हमको कभी ऐसा लगता है कि इसी समय में मुक्त हो जाऊं, इसी समय में ईश्वर को प्राप्त हो जाऊं, क्या ऐसी जिज्ञासा या तीव्र अनुभूति भीतर दिखाई देती है या नहीं इसका परीक्षण हो जाता है इससे इसमें चित्त में यह अवस्था प्रायः नहीं होती है कारण जिस प्रकार से आत्मा का परिजान नहीं रहने से दृष्टित्व भावना नहीं होने पर जैसी विषयों का आकर्षण बना रहता है स्वाभाविक रूप से विषय का प्रभाव दबाव हमारे ऊपर रहता है उसका मूल कारण होता है हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं इनसे पृथक ऐसी अवस्था में हमारी प्रवृत्ति बहिर्मुखी ही रहती है अंतर्मुखी नहीं हो पाती है विषयों के आकर्षण को नहीं रोक सकते नहीं बच पाते तो विषयों के प्रति जो अभिमुखता होती है उसका मूल कारण है हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं अलग से कि हम दृष्टा हैं इन विषयों के उसी कारण से हमारी क्या होती है विषयों के प्रति तदाकारता हो जाती है और निश्चय से होता है इनके प्रति हम दब जाते हैं ऐसा ही ईश्वर के भी जान के अभाव में होता है संपूर्ण जीवन या संसार हमको ईश्वर से अभिभूत बनाए रखता है अलग करके अपनी ओर से दबा करके रखता है ईश्वर का सानिध्य अथवा ईश्वर का परिज्ञान ईश्वर की सानिधि का अनुभव न होने से जान न होने से निरंतर हमारी संपूर्ण बुद्धि क्रिया कला व्यवहार सारे के सारे क्या होते हैं संसार अभिमुख होते हैं ऐसी अवस्था में हम संसार से पृथक होने की कल्पना नहीं कर सकते और कल्पना नहीं करेंगे तो संसार के अनुकूल निश्चय से ही बुद्धि बनती रहेगी इसी के रक्षण सुरक्षा आदि में वृद्धि आदि में निश्चय से लगे रहेंगे तो ऐसा ही होता है इसी कारण से क्या होता है ईश्वर के प्रति जो समर्पण की भावना होनी चाहिए नहीं बनती है अभिमुखता के अभाव में समर्पण की भावना नहीं बनती है दिन रात संसार हमारी बुद्धि का विषय होता है ऐसी स्थिति में हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो नहीं सकते या होते नहीं हैं तो इस कारण ये दोष बना हुआ है चित्त में जो अवस्था होनी चाहिए वो अवस्था अपनी नहीं बनती है तो उपाय के रूप में अब इन्हीं को यहाँ हटाने का प्रयास करना चाहिए अथवा ये स्थिति उस काल में बनेगी जब हम केवल अपनी स्थिति में रहते हैं साधनों से सर्वथा पृथक जिन शरीर आदि लौकिक साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं इनके साथ यदि स्वामित्व तो तादात्म्य कट जाए अपनी अकिचन स्थिति में जो हम चले जाते हैं तो वस्तुतः यह समर्पण उस काल में बनता है साधनों के साथ यदि तादात्म्य बना हुआ है तो वह समर्पण नहीं बनता है तो इस कारण से समर्पण यहाँ बनाने के लिए इन साधनों से तादाद में काट देना चाहिए अपनी जो अत्यंत अकिन स्थिति है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते वो अवस्था जो दिखाई देती है तो वहीं जाकर के निश्चय से फिर ईश्वर के प्रति ऐसी भावना उत्पन्न होती है तो वहाँ यह वाक्य लागू होता है तो दैनिक अभ्यास के माध्यम से हम ऐसा ही प्रयास करते रहें इस अवस्था को बनाने का प्रयास करना है दूसरे शब्दों में है कि चाहे वो प्रलय अवस्था बना करके कर लेते हैं इसको चाहे विषयों को वृत्ति का पूरी तरह से निरोध करके इस अवस्था को बनाएं, जो भी हो इस अवस्था को बनाना है मैं सर्वथा शरीर से रहित हूँ किसी भी लौकिक साधन के का संबंध मेरे साथ नहीं है इन पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है ये मेरे बस में नहीं है कभी भी मैं इनसे वियुक्त हो सकता हूँ कभी भी इनका आश्रय हमसे छूट सकता है तो इन सभी भावों से या प्र उपायों से अपने आप को पहले अलग करना है अलग करने के बाद फिर अलग होने के लिए भी अब से प्रार्थना करनी है कि आप ही जान दीजिए बल दीजिए और मेरी तत्काल ऐसी स्थिति बनाए कि मैं इन सबसे पूर्व पूर्णतः निराश्रित होकर के इनका स्वेच्छा से परित्याग करके मैं आपके सानिध्य में आ जाऊं, आपकी गोद में आ जाऊं, आपके ज्ञान बल आनंद में मैं तन्मय हो जाऊं, ऐसी भावना यहाँ पर बनानी है ए ईश्वर दया निधे भगवत्त्त्कृपया धर्मार्थ काम कामोक्षा सत्यह सी भवे ने दया निधान हे भगवान हमने आपकी अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति की उपासना की इस संध्यावेला का उत्तम सदुपयोग किया इन सब का प्रयोजन मुझे आपको केवल प्राप्त करना है आप दया के सागर हैं दया ही आपका स्वरूप है अत्यंत दयावान हैं अतः आप मेरी इस क्षुद्रता को कुटिलता को नेचता को दोषयुक्त अवस्था को क्षमा करें मैं अपनी अज्ञानता के कारण अभी तक भी आपसे विमुख रहा हूं आपकी सानिध्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहा हूं सो प्रभु अब आप विलम्ब ना करें देर नहीं करें आपके सानिध्य के अभाव में ही अब तक मैं इधर उधर भटक रहा हूँ कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है ऐसी स्थिति में अब मैं किस पर आश्रित हो सकता हूँ कहीं से कोई भी मार्ग हमारे लिए अब नहीं हो सकता है आपकी ही कृपा पर सब कुछ निर्भर कर रहा है इस शरीर मन इंद्रिय आदि पर भी मेरा कोई वश नहीं है ये मेरे नियंत्रण में नहीं हो सकते मैं इनकी रक्षा वृद्धि कुछ नहीं कर सकता सब आपकी ही व्यवस्था और कृपा से ये सब सुरक्षित हैं मेरे कार्य में आ रहे हैं पुनरअपि नित्य होने से निरंतर इनका मेरे साथ वियोग होते रहने से निश्चय से ही मैं इनसे रहित हो जाऊँगा इनके न रहने से मेरे लिए संसार स्वत ही नहीं रहेगा अतः मैं अब इनके ऊपर से अपना विश्वास उठाकर आपके प्रति समर्पित हो रहा हूँ आप मेरी भावना को अभी ही पूर्ण करें सफल करें मैं इन मंत्र आपके ही वेदादि मंत्रों के द्वारा आपके नाम का गुणों का जप कीर्तन आदि किया सो भगवान आप मेरी इस धार्मिकता को मेरे अन्य प्रयोजनों को सिद्ध करते हुए अब मुझे इस संसार से व्युक्त करें मुझमें मेरी आत्मा में इतनी शक्ति प्रदान करें मुझमें इतना उत्साह बल प्रदान करें मुझे यह प्रतीति हो जाए कि संसार मेरे लिए आवश्यक नहीं है वस्तुतः यह संसार मेरी आत्मा का हिस्सा नहीं बन सकता है इसका स्वरूप केवल मेरे अंदर ज्ञान रूप में प्रकट होता है जो कि मेरे लिए सर्वथा अपर्याप्त रहता है मुझे कभी भी इनसे पूर्णता तृप्ति की उपलब्धि ना हुई है ना हो रही है ना होने वाली है अतः अब मुझे इनकी कोई अपेक्षा नहीं है परंतु यह मेरा ज्ञान दृढ़ नहीं हो पा रहा है आप अपनी सामर्थ्य से मेरे अंदर इस ज्ञान को दृढ़ बनाएँ मेरी इस भावना को सफल करें मैं और विलम्ब नहीं चाहता जितनी जितनी देर होती जाएगी वस्तुतः आपसी हाँ दूरी ही बढ़ेगी दुख ही बढ़ेंगे शोक और चिंता के ही संस्कार मेरे बढ़ेंगे अतः अब मैं किंचित भी आगे नहीं जाना चाहता हूँ आपके ही सानिध्य में रहना चाहता हूँ आप में ही तन में रहना चाहता हूँ आपके ही शरण में रहना चाहता हूँ कृपा कर मुझे स्वीकार कीजिए अपना लीजिए दया करके मुझ पर अपनी कृपा वर्षाइए अत्यंत विनीत हूँ मैं कृपा कर दीजिए शरीर को सीधा रखें दृष्टित्व के माध्यम से वृत्तियों पर निरंतर निरोध बनाए रखें उपेक्षा की भावना से संसार से अपने को पृथक रखें मन आदि का प्रयोग बंद करके केवल ज्ञान के माध्यम से अपनी अवस्था में आने का प्रयास करें और संयम को ईश्वर के प्रति समर्पित करें मन आदि साधनों पर अपना अनधिकार देखने का प्रयास करें कैसे ही मन साधन अपने को प्राप्त हुए अथवा इस प्रकार के चिंतन से ईश्वर की महत्ता को दयालुता को जानने का प्रयास करें संसार के अभाव में अपनी क्या स्थिति हो सकती है यदि उस समय ईश्वर का सहयोग हमें नहीं मिले तो हमारी क्या अवस्था हो सकती है इस रूप में स्मरण करें ईश्वर के उपकारों को ती बनाने के लिए तत्वज्ञान के लिए विवेक के लिए ईश्वर से सतत प्रार्थना करें उनकी दया की कामना करें अपनी अल्पज्ञता को दोष युक्तता को दीनता को स्वीकार करें से दूर करने के लिए ईश्वर से सामर्थ्य की याचना करें सत्य शब्द की अपनी अयोग्यता को जानने का प्रयास करेंद्या मोक्ष की कामना क्यों नहीं बन पा रहे उन न्यूनताओं को जानने स्वीकार करने का प्रयास करें समय पूर्ण होता है विराम देंगे <coughs>